की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है आलेख मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है आत्मबल। इस संसार में शक्ति का वर्चस्व है शक्ति का ही राज है। शक्ति के, के बल पर ही मनुष्य संसार में विचरण कर पाता है विकास कर पाता है हम लोग शक्ति, शक्ति की उपासना करते हैं शक्ति का संग्रह करते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाने और विकसित करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं लेकिन क्या यह शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है यह जरूरी, जरूरी नहीं जो, जो आज शक्तिशाली शक्ति है, है वह वा आने, आने वाले समय में, में कमजोर भी हो सकता है और जो, जो आज, आज कमजोर प्रतीत हो रहा है, है वह कल शक्तिशाली भी बन सकता है शक्ति के विविध रूप हैं, जैसे शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति आर्थिक शक्ति सामाजिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति आदि आदि जिन शक्तियों को हम देख सकते हैं वे स्थूल शक्तियां हैं जिन शक्तियों को हम देख नहीं सकते लेकिन वे अपना प्रभाव दिखाती हैं वे सूक्ष्म शक्तियां हैं कुछ शक्तियां बाहरी होती हैं और कुछ आंतरिक लेकिन, लेकिन सबसे, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, शक्ति हमारी अंतरात्मा की आंतरिक शक्ति होती है जो, जो हमेशा हमारे साथ रहती है और हमसे कभी भी अलग, अलग नहीं होती ज्यादातर लोगों का ध्यान बाह्य शक्तियों और स्थूल शक्तियों की ओर ही अधिक होता है और वे इनकी ओर सहजता से आकर्षित हो जाते हैं जैसे आज भी लोग मानते हैं कि जिनके पास धन दौलत है, प्रसिद्धि है, है, बहुत बहुत सारी संपत्ति है, वे बहुत अधिक ताकतवर होते हैं हमेशा से दुनिया इस ताकत या शक्ति को मानती रही है और इसे स्वीकारती रही है इसलिए दुनिया के लोग इस रुतबे को अपनाने की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। ज्यादातर लोग इसे पाना चाहते हैं। लेकिन यह एक तरह की है है। और इसकी एक निश्चित सीमा खूबियों के साथ इसमें कुछ अवगुण भी है जैसे यह लंबे समय तक व्यक्ति को खुशी नहीं दे पाती और न ही उसे एक बेहतर इंसान बना सकती है यह व्यक्ति को कभी संतुष्टि भी नहीं दे सकती हाँ यह जरूर है कि व्यक्ति अपनी इस बाह्य शक्ति को बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में लगा रहता है और अपनी वास्तविक व वा, मूलभूत शक्ति को भूल जाता है उसे नजरअंदाज करता है हमारी आत्मशक्ति हमें भले ही अन्य बाह्य शक्तियों की तरह दिखाई न दे लेकिन यह हमारे व्यक्तित्व पर हमारी सोच व क्रियाकलापो पर बहुत जबरदस्त प्रभाव डालती है इसका प्रभाव भी बहुत दूरगामी होता है इसी प्रभाव के बल पर सामान्य साथ दिखने वाला व्यक्ति महामानव बनता है और, और लोगों लो के, के दिलो दिमाग, दिमाग पर अपनी छाप छोड़ता है। इस शक्ति, शक्ति के बल पर ही बल व्यक्ति किसी भी तरह के, तरह के संकट और झंझावातों से, से, से जूझने में, में नहीं घबराता जरा भी विचलित नहीं होता और कठिन से कठिन परिस्थितियों का डट सामना करता है इस आत्मिक शक्ति के सामने दुनिया के सारे ऐश्वर्य सुख सुविधा के साधन महत्वहीन दिखाई देते हैं ऐसी जबरदस्त ऊर्जा व चमक होती है इस आत्मशक्ति में। आत्मशक्ति की उपासना करने वालों को किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती वे बिना किसी साधन के ही अपना व्यक्तित्व इतना चुंबकीय बना लेते हैं कि सारे साधन सभी लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं उनके एक इशारे पर लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं महात्मा गांधी का व्यक्तित्व कुछ इसी तरह का था आत्मशक्ति से संपन्न महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे और यही कारण था कि अंग्रेजों को उनके समक्ष झुकना पड़ा पराजित होना पड़ा जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके पास से जो सामग्रियां प्राप्त हुई उनमें उनका चश्मा दो जोड़ी चप्पल एक चरखा एक घड़ी और ऐसी ही कुछ अन्य सामान्य वस्तुएं ही मिली कुछ विशेष बहुमूल्य कहे जाने वाली कोई भी चीज उनके पास नहीं थी क्योंकि वह बहुमूल्य चीजें जो उनके पास थी वह सूक्ष्म व अदृश्य अंदरूनी शक्ति थी इस अंदरूनी शक्ति के बल पर ही कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है अपने महत्व को जान सकता है और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर सकता है परिस्थितियाँ कितनी भी विषम क्यों न हों, इस शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। इसका उदाहरण सबसे तेज मैराथन धावक जोफ्री मुटई के जीवन से जाना जा सकता है ये कैन्या के एक गरीब परिवार में पैदा हुए परिवार के 11 बच्चों में से ये एक थे बचपन में इन्हें कभी जूते पहनने को नहीं मिले किशोरावस्था में जाकर इन्हें पहली बार जूते पहनने को मिले लेकिन इनके मन में दौड़ लगाने का एक जुनून था अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की तीव्र ललक थी और इस क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करने की एक एकजोर चाहत थी वे इसके लिए लगातार अभ्यास में जुटे रहे। एक हफ्ते में 125 मील दौड़ते और अपने दो वक्त की रोटी के लिए एक खदान में पत्थर तोड़ने का काम करते वैसे तो इनके पास कुछ खास नहीं था लेकिन एक विशेष चीज थी अंतरात्मा की ताकत जो इन्हें हर पल प्रेरित करती थी उनका मार्गदर्शन करती थी आज ये दुनिया के सबसे तेज धावकों की सूची में है इस तरह अंतरात्मा की शक्ति हमें सब कुछ दिला सकती है ऐसा नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति में ही यह अंदरूनी ताकत होती है सभी लोगों में ये शक्ति विद्यमान होती है लेकिन सब लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं और न ही इसका उपयोग कर पाते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक आत्मस्थ रहता है, स्वयं के प्रति एकाग्र हो पाता है वह उतना ही ज्यादा मात्रा में इसे पा जाता है और जो व्यक्ति जितना स्वयं से दूर होता है वह इसके संपर्क से उतना ही दूर हो जाता है लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकर यदि इसे प्राप्त करने व अनुभव करने का प्रयास किया जाए तो हम भी स्वयं को बहुत सशक्त व्यक्ति संपन्न बना सकते हैं इस आत्मशक्ति को विकसित करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिनका हमें पालन करना होता है जैसे इसका, इसका विकास तभी, विकास तभी होता, है, होता है जब व्यक्ति के इरादे, इरादे नेक हों, वह सही राह पर, पर, पर चले, चले सच्चाई चले, का, का साथ दे अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहे इस राह पर चलकर, जब व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को महत्व देता है इसके विकास के लिए प्रयत्न करता है तो उसके व्यक्तित्व का स्वतः ही निर्माण होता चला जाता है और देश व समाज व मनुष्यता के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाता है इसके साथ ही उसका मन प्रफुल्लित होता है व खुशी से भर उठता है हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जो इस आत्मशक्ति या अंदरूनी शक्ति के स्वामी रहे हैं जैसे स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस श्री अरविंद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इनकी प्रखर व्यक्तित्व दिव्य अंदरूनी शक्ति आदि का प्रभाव ऐसा था कि आज भी उनके कक्षों पर जाने पर उस दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है उनकी सामान्य से दिखने वाली सामग्रिया लोगों को अजस्त्र ऊर्जाओं के स्नान कराती हैं। एक तरह से आज भी इनका व्यक्तित्व जीवित है और लोगों के लिए इनका जीवन प्रेरणा स्रोत है इस तरह अपने आप को गढ़ने के लिए कहीं कुछ विशेष पाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं बल्कि अपनी ही अंदरूनी शक्ति को पहचानने और उसे परिष्कृत करने विकसित करने की जरूरत है केवल इसी आत्मशक्ति की उपासना से व्यक्ति को वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है अभी आप सुन रहे थे लेख मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है आत्मबल। यह लेख अखंड ज्योति से साभार लिया गया है वाचक स्वर परिमल।